तो चले परदेश हम परदेसी हो गए हम तो चले परदेश हम परदेसी हो गए छोटा अपना देश हम परदेसी हो गए हम तो चले परदेश हम परदेसी हो गए छोटा अपना देश हम परदेसी हो गए ये गलियां पथ पन घट ये मंदिर बरसों पुराना बरसों पुराना ये गलियां पथ पन घर ये मंदिर बरसों पुराना कल तक ये सब अपना था अब लगता है बेगाना बदला ने भे बदला जब हो गए छूटा अपना देश हम परदेशी हो गए नमस्कार नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार और साहब आज की बात शुरू करते हैं वहीं से जहां पिछले हफ्ते में बात छोड़ी थी आपको याद है हाँ हाँ बिल्कुल साहब वो कहानी सुनानी थी कि रेलवे वालों के साथ में हुआ क्या था आ, ओके, ओके, ओके। तो साहब आपको मैंने बताया था कि जब मैं पहुंचा था शाखा में तो बाहर बहुत हल्ला गुल्ला था और अंदर कुछ अधिकारी गण बैठे थे शाखा प्रबंधक साहब बैठे थे और उन्होंने जब मुझे आते हुए देखा तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ आप आ गए अब समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा बस साहब अब तो आ तो गए थे आसानी से हो या तो आप करेंगे? आसानी नहीं वो ठीक है आप हाँ। करेंगे या आसानी से हो जाएगा एक ही बात थी हाँ। तो अब साहब समस्या क्या थी पहले इसकी बात कर ली समस्या ये थी हाँ। कि उसी समय में भारतीय रिजर्व बैंक के एक उच्चाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार सभी तरह के नोटों पर वो जो स्टेपलर लगता था ना वो लगना बंद हो गया था उसको बोला जाता था क्लीन नोट पॉलिसी हाँ। और साहब उसके बदले में नोटों को सिर्फ बांध दिया जाता था हाँ। तो रेलवे वाले जो पांच करोड़ रुपए ले जाते थे प्रति माह अपने यहां सैलरी बांटने के लिए हाँ। उनका कहना यह था कि इन गड्डियों में पैसे कम होते हैं अब साहब इसका इलाज ढूंढना था तो यह हुआ कि भाई कोई और इलाज तो है नहीं तो क्या किया जाए उनका कहना यह था कि आप अपना आदमी हमारे साथ भेजिए जो जब सैलरी भुगतान होगी तो वो सैलरी भुगतान के लिए नकद गिनकर कर वहाँ पर देगा हमने कहा साहब तो ये अरे कहा अरे गया अरे हमारे शाखा प्रबंधक तत्कालीन जो थे उन्होंने कहा था यह तो कानूनी रूप से संभव नहीं है अब साहब इसी पर बहस मुबास चल रहा था खैर कालांतर में वो हमारे पुराने शाखा प्रबंधक महोदय चले गए और ये समस्या हाँ। उस महीने के लिए तो किसी तरह से टाल दी गई और ये कहा गया कि अगले महीने जब भी बात होगी तो इसके समाधान के साथ भुगतान किया जाएगा इसका मतलब यू इनहेरिटेड द यूरिटेड अब साहब Yes, yes. बात है बारह तेरह या चौदह जनवरी की 14 जन्वरी, उसके जन्वरी। बाद अब यह हुआ कि अगला महीना जब आएगा हुँ। तब हुँ। बात करेंगे ठीक है साहब होते होते अब देखिए अगले महीने तक क्या हुआ वो तो बात बाद में बताऊंगा मगर चूंकि आपसे मैंने वादा किया था कि समस्या समाधान के लिए क्या किया गया वो आपको बता देता हूं तो साहब हुआ ये कि हमारी शाखा में उस समय लगभग ढाई सौ से तीन सौ व्यक्ति कार्य करते थे और मुरादाबाद शाखा जो थी वो उस टाइम में एक ऐसी शाखा थी जहां पर लोगों को पार्क किया जाता था यानी कि काम हो या ना हो मगर चूंकि यदि किसी को मुरादाबाद में पोस्ट करना है तो उसे मुरादाबाद शाखा में भेज दिया जाता था नतीजे के तौर पे हमारे पास कागज में 250 से 300 सौ एम्प्लॉय थे मगर हुँ. शायद ही हमारे पास 250 या 300 सौ कुर्सियां थी हुँ? क्योंकि बहुत से हर दिन कुछ ना कुछ लोग छुट्टी पर रहते थे या गायब रहते थे हुँ. अब तो मुझे इसको कहने में भी कोई शर्म नहीं है कि आकर हाजिरी लगाकर गायब हो जाना भी एक बहुत आम बात है तो आपने इसको देखा नहीं साहब ढाई सौ व्यक्तियों को देखना एक अकेले मेरे बस की बात तो थी नहीं उसके लिए अनेक अधिकारी नियुक्त थे हाँ। तो मैं केवल उन अधिकारियों को ही देख सकता था हाँ। खैर साहब हम लोगों ने अगले हफ्ते हमारे कुछ साथी थे जो कि जिसे कहा जाता है हर जगह पर किसी भी कार्यालय में एक कोर ग्रुप होता है तो साहब हमारा भी एक कोर ग्रुप बन गया उस एक महीने के अंदर और हमारे कुछ साथी जो कैश विभाग वगैरह में काम करते थे उन्होंने कहा साहब आप कुछ खर्चा कर सकते हैं हमने कहा बताइए क्या चाहते हैं उन्होंने कहा साहब हम एक काम करते हैं हम लोग हमारा कैश डिपार्टमेंट काफी बड़ा था हाँ। उन्होंने कहा साहब हम यहाँ पर कुर्सी मेज लगवा देते हैं हाँ। हाँ। हमने कहा ठीक क्या करेंगे उन्होंने कहा साहब रेलवे वालों से कहिए कि अपने आदमी लेकर आए हाँ. और यहीं बैठकर नोट गिने और गिन के आए साहब बिल्कुल सही हमने कहा कि और उन लोगों को यदि एक या दो दिन इसमें लगेंगे तो उनके भोजन पानी चाय का इंतजाम हम लोग करेंगे हाँ. बस साहब रेलवे के उच्च अधिकारी महोदय को फोन लगाया गया और उनसे कहा गया आ, उन्होंने कहा साहब हम अपने अकाउंट सेक्शन के जो हमारे हेड हैं हम उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं भाई साहब अकाउंट सेक्शन के हेड जो थे वो बिलबिलाते हुए हमारे पास आए क्यों, बिलाते हुए, क्यों? वो बिलबिलाते हुए इसलिए आए उन्होंने कहा कि मैं मेरे आदमी यहाँ पर आके क्यों काम करेंगे मैंने कर ना मेरा काम नहीं करेंगे वो आपका ही काम करेंगे हम तो आपको पैसा दे रहे हैं मगर अगर आप यहां से बाहर ले गए तब हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे यहां बैठ करके गिन लीजिए और ले जाइए यहां पर जिम्मेदारी हमारी है अब साहब इसके लिए वो तैयार नहीं थे हा उनको समस्या सम थी उनकी मतलब समस्या ये थी कि ये जो नोट निकाले जाते थे हाँ, ये उनके व्यक्तियों द्वारा उनके यहां पर निकाले जाते थे हाँ, हाँ, तो वो काम तो बंद हो जाता हाँ, साहब स्टेलमेट की स्थिति आ गई हाँ, धीरे धीरे करके हाँ, वो तिथि आ गई जब उनको पैसा निकालना था उन्होंने कहा साहब हम तो आपका आदमी नहीं जाएगा तो हम ये पैसा नहीं निकालेंगे हमने कहा आपकी मर्जी हमने कहा अब आप पैसा निकालें या ना निकालें हाँ। आप हमें बता देंगे तो हम आपको पैसा दे देंगे और आपके लिए इंतजाम कर देंगे क्योंकि हमने मेज़ कुर्सी वगैरह मंगाकर रखवा ली है साहब बहुत बहस मुबाससे के बाद वो किसी प्रकार से ले जाने को तैयार हो गए अरे वो काउंट नहीं, नहीं करने के लिए नहीं काउंट करने ओ, को ओ, नहीं तैयार थे साहब इस प्रकार से उस समस्या का समाधान हुआ हमें एक होटल में रहना पड़ा हाँ। क्योंकि भूतपूर्व शाखा प्रबंधक साहब ने मकान खाली हमारा मकान जो था वो शाखा के बगल में था यानी लगा हुआ था शाखा से कितने कदम था पैंतीस कदम था साहब तो हमारी उस बिल्डिंग में दो ब्रांचेस थी एक हमारी शाखा थी मुरादाबाद शाखा और एक कमर्शियल शाखा थी नहीं कंपाउंड में आ, नहीं हाँ, वो बिल्डिंग जुड़ी हुई थी अच्छा, ओ, ओ, ओ। और साहब उसके बाद उसमें उसी कंपाउंड में हमारा घर था उस घर में दो हिस्से थे एक ऊपर वाला एक नीचे वाला हाँ। ट्रेडिशनली नीचे वाले हिस्से में कॉमर्शियल ब्रांच के ब्रांच मैनेजर साहब रहते थे और ऊपर वाले हिस्से में मुरादाबाद शाखा के यानी जिसमें आप ब्रांच जिस में यानी जिसमें हम थे उसके बाद साहब क्या हुआ कि हम होटल में रहे और थोड़े दिन मतलब तो पाँच सात दिन के अंदर वो साहब चले गए और हम इस घर में आ गए और सामान, में हमारा गया सामान भी सामान भी आ ही गया था खैर साहब आपको बताएं साहब हम मुरादाबाद शहर में हम वाकिफ थे थोड़ा बहुत शहर से क्योंकि पहले बचपन में हम जा चुके थे मगर मुरादाबाद शहर में रहने का अवसर तभी प्राप्त हुआ हाँ। और साहब हम लोग अपने पहले महीने का सामान खरीदने के लिए शाखा में चार पाँच दिन काम करने के बाद बाजार गए हम लोग वो भी तो करते थे सॉरी आपकी बात बीच में रोक रहे हैं हम लोग फ़ोन करने वहां जाते थे फोन एस वाले बूथ पे जाते थे क्योंकि तब मोबाइल फ़ोन नहीं था ना आपके पास ना हमारे पास नहीं नहीं वो तो जब होटल में रहते थे उस टाइम पर अच्छा हाँ होटल में रहते थे तब हम लोग रोज जी, शाम जी, को जाते जी, जी, थे जी, सबसे बात ये तो, तो तब की हाँ, बात बता रहा हूँ हाँ, जब हाँ। हमको घर मिल गया था अच्छा अच्छा ओह सॉरी सॉरी उसके बाद साहब बाजार में गए और एक राशन की दुकान पर जाकर हमने जैसे बंबई में करते थे उसी हिसाब से अपने दो थैले दे दिए और उनको सामान की लिस्ट दे दी उनसे कहा कि साहब ये सामान निकलवा दीजिए उन्होंने हमारी लिस्ट ले ली हमारे थैले ले लिए और कुछ काम करने लगे हम वहीं दुकान पर खड़े हुए थे एक मिनट के बाद उन्होंने हमारी तरफ देखा उन्होंने कहा साहब आप क्यों खड़े हमने कहा कि हम इसलिए खड़े हैं कि आपको कितना पैसा देना है आप बताएं और हमारा सामान आप हमें दे दें उन्होंने कहा साहब हमें मालूम है ये सामान हम भिजवा देंगे हमने कहा कहाँ भिजवा देंगे बोले आपके घर भिजवा देंगे हमने कहा आप हमारे घर भिजवा देंगे आप हमें जानते हैं क्या बोले हाँ हमने कहा क्यों कैसे जानते हैं आप उन्होंने कहा अरे आप तो मुरादाबाद ब्रांच के एजीएम साहब हैं ना तो आपके घर भिजवा देंगे और पैसे आप भिजवा दीजिएगा हम आपको बता देंगे हम साहब हक्के बक्के और आश्चर्यचकित रह, रह गए क्योंकि साहब हम तो करीब आठ साल मुंबई में रह चुके थे उसके बाद तीन साल साओ पालो में रह चुके थे और कहीं पर भी इस तरह की पहचान तो <स्थ> साहब जरा मुश्किल ही थी और ख़ास तौर से मुंबई जैसे शहर में जहां पर कि पहचान ही सबसे पहले गुम होती है तो साहब हम बहुत आश्चर्यचकित हुए कि भाई ये क्या हो रहा है हाँ। मगर खैर हमने कहा कि नहीं आप मुझे पैसा तो बता दे मैं अभी आपको दे देता हूं आप भिजवा दीजिएगा साहब उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं साहब आपके पास जब सामान पहुंचेगा आप सामान मिलाकर के तब पैसे भेजिएगा खैर मतलब तो बिल्कुल सही बात हाँ। अब इसके बाद आपको मुरादाबाद शहर की एक और घटना बताएं साहब वहां पर क्या होता था कि वहां का एक लोकल टीवी चैनल था जिसका नाम था वो समाचार प्रसारित करते थे और उस चैनल का नाम था आज तक अभी तक अभी तक सॉरी आज तक नहीं अभी तक हर रात को 9 बजे समाचार प्रसारित होते थे अब साहब वो जो चैनल था उसके लिए समाचार के जो पत्रकार महोदय थे वो घूमते रहते थे दिन भर दो तीन चार लड़के थे वो एक कैमरा लेकर के और एक साहब अपना कुछ सवाल जवाब करने के लिए माइक्रोफोन हाथ में लिए हुए घूमते थे साहब हमारे पहले दिन भी वो शाखा में आए थे उसके बाद वो मतलब आप समझ लीजिए कि 10-15 दिन के अंदर कम से कम तीन चार बार वो शाखा में आए और किसी न किसी मुद्दे पर उन्होंने हमारा इंटरव्यू किया और आपसे ये भी तो कहा था कि सर आ, आप कलरफुल शर्ट पहन गए हाँ, मैं ना? वो बताने जा रहा था ओहो, सॉरी, सॉरी, तो साहब हो गई बातचीत होने लगी हम बात करने लगे और हमने उनसे ये कहा कि भाई अगर आपको आना ही है तो आप कृपया संध्या काल आया करें क्योंकि दिन के समय ब्रांच के काम में बहुत बाधा हो जाती है कभी कभी कि आपको या तो मैं अटेंड नहीं कर पाता हूं या काम में थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है ठीक है साहब कोई बात नहीं वो आने लगे संध्या काले आते थे और साहब कुछ समय के बाद उन्होंने कहा कि साहब आपसे एक निवेदन है क्या है भाई बोले साहब आप ये सफ़ेद कमीज़ ना पहना करें आप कोई रंगीन कमीज़ पहना करें क्योंकि इंटरव्यू जब टी पर दिखाते हैं तो सफ़ेद कमीज़ जो है वो थोड़ी ठीक नहीं लगती। हमने कहा यार हमारी आदत है सफेद। सफेद सफेद उस समय हम साहब सिर्फ कमीज़ ही पहना करते थे। मेरे पास सफेद रंग की कई कमीज़ें अब खैर उसके बाद करीब समझिए दो डेढ़ महीने के बाद एक दिन जब हम वो समाचार देख रहे थे हम साहब समाचार देखते थे वो वाला अभी तक <laughs> क्योंकि उसमें हमारी भी तस्वीर आती थी तो जब हम वो समाचार देख रहे थे तो उसमें नीचे एक पट्टी चलती हुई आई कि साहब हमको न्यूज़ रीडर की ज़रूरत है तो हमारी पत्नी भी वहीं बैठी थी हम लोग खाना खा रहे थे और उन्होंने कहा कि यार ये तो आपके पास आते हैं आपका टीवी में आता है तो आप इन लोगों से बात करिए और हमारे को कुछ काम दिलवाइए मैंने साफ इनकार कर दिया मैंने कहा कि ये काम यदि करना है तो आपको खुद इनसे बात करनी पड़ेगी और साहब हमारी पत्नी के अंदर हिम्मत की तो कमी है नहीं आप ही तो मतलब हिम्मत देते रहते हैं <laughs> तो उन्होंने क्या किया साहब समाचार चलते चलते उन्होंने फोन लगा दिया फ़ोन लगा दिया तो उन्होंने कहा ठीक है आप कल आइए आपका इंटरव्यू लेंगे और साहब अगले दिन हमारी पत्नी जो थी वो पता वता करके और रिक्शे पर बैठकर कर वहाँ चली गई हमने उनसे कहा भी कि कहिए तो हम चलें या हम किसी को आपके साथ भेजते दें उन्होंने कहा इसकी आवश्यकता नहीं भाई आपने क्या कहा था कि आप अपने पद का किसी तरह से प्रभाव नहीं डाले थी। हाँ ठीक है ना हमने उनको ये बताया कि हम कौन है तो अब साहब ये वहाँ पहुँच गए और जब ये वहाँ पहुँच गई तो बाकायदा उन्होंने कुछ सवाल जवाब किए और इनको कैमरे पे लगाया और कैमरा से देखने का प्रयास किया इन्होंने कुछ पढ़ भी दिया उन्होंने कहा साहब बहुत अच्छी बात है आपको हम आज रात से आप, नहीं कल से आप आ जाइए कल से आप आ जाइए हाँ। और एक दो दिन आप जो है वो देख लीजिए कि कैसे हो रहा है उसके बाद फिर आप मेरे ख्याल से जो शगुफ्ता जी थी वो मेन वहाँ वो जाने वाली थी कहीं शगुफ्ता जी नहीं उनके साथ एक और लड़की जो पढ़ती थी वो जाने वाली हाँ तो ये हुआ कि दो न्यूज़ रीडर्स की आवश्यकता थी मतलब आवश्यकता पड़ती है जब न्यूज़ रीडिंग होती थी तो शगुफ्ता जी जो थी वो मेन रीडर थी और ये सेकंड के लिए ये जगह चाहिए थी तो साहब खैर उन्होंने बातचीत किया और अगले दिन से इनको जाना शुरू कर दिया हमारी पत्नी चूंकि अब सब लाइव न्यूज़ आती थी तो ये रात में तकरीबन आठ सवा आठ बजे जाया करती थी और पहले तो वो जो रिटर्न मटेरियल होता है उसको पढ़ती थी और उसके बाद फिर ये न्यूज़ रीडिंग में आ जाती थी मैं इनको लेने के लिए जाता था वहाँ पर साहब मेरे पास मारुति वैन थी मगर उन गलियों में मारुति वैन ले जाना संभव नहीं था तो मैं रात में ब्रांच से खाली होने के बाद रिक्शे पर बैठकर वहा जाता था और नॉर्मली मैं उस रिक्शे को रोके रहता था और उसी से हम लोग वापस आ जाते थे हाँ। साहब कुछ दिनों के बाद हाँ। कोई जो न्यूज रीडर वाला मतलब जो न्यूज वाली जो टीम थी हाँ। उसका कोई बंदा नीचे उतरा उसने रिक्शे पर मुझे बैठे हुए देखा जब उसने मुझे बैठे हुए देखा तो मेरे पास आया बोला सर नमस्कार आप यहाँ क्यों बैठे हैं मैंने बताया कि भाई मेरी पत्नी जो है वो न्यूज़ रीडर हैं आपके यहाँ पर तो वो समाचार पढ़ रही हैं जब वो समाचार पढ़ चुकेंगी तो मैं उनको लेने के लिए बैठा उसने कहा साहब नीमा जी आपकी पत्नी है मैंने कहा हाँ बोला और आपने कभी बताया भी नहीं मैंने कहा उनको काम देना ये उनकी क्षमता पर डिपेंडेंट था न कि मेरी क्षमता पर है? तो आपने उनको काम दिया है तो वो अपना काम कर रही है खैर साहब भैया वो तुरंत उल्टे पांव वापस गया और उनका जो हेड था वो भाई साहब नहीं मेरे ख्याल से कौन? राकेश राकेश जी राकेश जी दौड़ते हुए नीचे आए बोले सर आप यहां क्यों बैठे आप ऊपर चलिए खैर साहब चले गए हम ऊपर चाय वाय पिलाई गई उसके बाद में वापस आ गए उसके बाद ये तो हमारा नियम हो गया था कि ये जाती थीं पढ़ती थीं और हम जा करके ले करके आते थे इस प्रकार हुआ यूँ कि उस छोटे से शहर में उस छोटे से समय में हम और हमारी पत्नी हम दोनों मशहूर और मरूफ हो गए थे तो साहब ये मशहूरियत तो ठीक थी अच्छी बात थी बहुत अच्छा हुआ वहीं पर साहब हमको सॉरी मुरादाबाद शहर से अक्सर कुछ मीटिंगों के लिए कभी बरेली जाना पड़ता था कभी लखनऊ जाना पड़ता था तो उसके लिए उस समय तक मुझे पता चल गया था कि एजीएम शायद टैक्सी के लिए एंटाइटल्ड हैं तो साहब हम टैक्सी में जाते थे और डेफिनेटली टैक्सी में अकेले क्यों जाते पत्नी थी उनको लेकर के जाते थे कालांतर में यह भी पता चला कि मुरादाबाद में जो हमारा तबादला किया गया था वो सिर्फ़ एक सज़ा के तौर पे किया गया था क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मतलब अब सी बड़ा ऊंचा पद होता है तो सी महोदय पर किसी ने प्रभाव डाला होगा या उन्होंने शरारतन मुझे पोस्ट किया था मैं ये कहूँगा पता नहीं किसी ने शायद उनको समझा दिया था कि मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ तो उन्होंने कहा था कि इसको इसके घर से जितना दूर हो सके उतना दूर पोस्ट करना है तो साहब बनारस शहर से शायद ये साढ़े सात सौ किलोमीटर दूर हाँ। ये जगह थी हाँ। और एजीएम के लिए इससे ज्यादा दूर हाँ। जगह नहीं संभव थी तो साहब ठीक है कोई बात नहीं हमको मुरादाबाद में एक तो ये मशहूरियत मिल गई दूसरी बात ये कि शाखा जो थी वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेम और सम्मान मिला सच बात। कि मैं उसके लिए तो मतलब आज भी आभारी हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे ये सम्मान और प्रेम दिया क्योंकि आपको बताऊँ साहब एक मज़े की बात मुरादाबाद में एक नियम है होली में हाँ. जब आप अपने किसी वरिष्ठ से मिलते हैं ना तो देखिए हमारे यहाँ बनारस में क्या है कि वरिष्ठ हो या जो भी हो हाँ. आप उसके गले लगते हैं वहां पर यह नियम था कि अगर आपका कोई वरिष्ठ है तो चाहे आप उम्र में उससे बड़े ही क्यों ना हो हाँ. आप उसके पैर छूते छुके तो साहब मुरादाबाद में Obviously, शाखा में तो हर व्यक्ति आता था पैर छूने हमारे बगल की जो शाखा थी ना कमर्शियल ब्रांच भाई साहब कमर्शियल ब्रांच का और मुरादाबाद शाखा का बड़ा <laughs> छत्तीस का आंकड़ा होता था यानी कि मुरादाबाद ब्रांच वाले जो थे वो कमर्शियल ब्रांच वालों से नाराज रहते थे और कमर्शियल ब्रांच वाले मुरादाबाद आपको मजे की बात बताऊ जो लोग ट्रांसफर होकर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच आते थे भाई साहब इमीडिएटली एलिजेंस बदल जाता था हाँ तो मैं बोल रहा था कि वो वो जो थी ना टली चेंज हो जाती थी तो भाई साहब कॉमर्शियल ब्रांच वाले जो थे वो नहीं आते थे मेन ब्रांच वाले का पैर छूने के लिए हाँ। मगर भाई साहब मेरा कुछ सम्मान ऐसा था हाँ। कि कॉमर्शियल ब्रांच वाले छुप के आते थे लेकिन आप ये याद कीजिए कि नीचे भैया का परिवार था ऊपर हम लोग वो तो हजेला तो बहुत बाद में आए हाँ मगर हम लोग कितने दोस्त होके मिलके रहते थे रहते वो वो बाद था? वो हाँ। बाद बात अच्छा, अच्छा, ये शुरु की, शुरु की, बात की बात है शुरू की बातें ये थी खैर साहब तो इस तरह से अच्छा फिर आपको बताऊ मुरादाबाद शहर में एक और मजे की घटना देखिए मुरादाबाद की कहानियां बहुत सी हैं तो मैं एक्चुअली मुझे लगता है मुझे तीसरा एपिसोड भी मुरादाबाद पर मुरादा ही करना पड़ेगा बहुत, बहुत, पहले बहुत। आपको ये बता दूं जब हम नए नए गए ना भैया हाँ। तो हमको थोड़ा अटपटा लग रहा था कि यहाँ पर कहाँ जाया जा सकता है तो भाई साहब हमने पता किया तो पता चला कि हमारे यहाँ पर एक वो क्या बोलते हैं उसको वो सड़क जो शहर के बाहर से घूम के जाती है बाईपास तो एक मुरादाबाद बाईपास नया बना है हाँ, वाला ना? हाँ जिसमें कि आप दिल्ली से बरेली अगर जा रहे हो या दिल्ली से लखनऊ जा रहे हो हाँ, तो आप मुरादाबाद शहर में घुसे बगैर हाँ, उस बाईपास से निकल सकते हैं बाईपास नया नया बना था और उस समय तक उतना पॉपुलर भी नहीं था हाँ, मगर बाईपास के एकदम शुरुआत में यानी कि थोड़ा सा अंदर शायद आधा किलोमीटर या एक किलोमीटर अंदर एक पेट्रोल पंप था तो किसी ने हमसे बताया कि साहब वो पेट्रोल पंप वहाँ पर है और बस वो उतना ही है तो हमने कहा यार चलो बाईपास देख कर आते हैं तो हमने आपको बताया ना हमारे पास मारुति वैन थी शाम को साहब निकले और मारुति वैन लेकर के बाईपास पर गए जब बाईपास पे गए तो हमने देखा कि अरे वाह यार ये तो पेट्रोल पंप पर एक चाय की दुकान भी है बस आप, हमने कहा बस अब यहीं पर आएंगे शाम गुजारने के लिए इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती अच्छा पेट्रोल पंप से हाँ, बैंक का नाता था यानी कि पेट्रोल पंप का अकाउंट था बैंक में वो पैसा वैसा जमा करने के लिए आते थे लोगों ने हमको यह भी बताया कि भाई इस पेट्रोल पंप पे एक दो बार डकैती भी हो चुकी है तो मतलब आप सोचिए कि अभी बाईपास बने हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे और बाईपास पे पेट्रोल पंप खुले हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे मगर डकैतियाँ हो चुकी थी खैर अब साहब एक शनिवार की शाम थोड़ा जल्दी छुट्टी मिल गई तो साहब हम चार पाँच बजे के करीब वहाँ पहुँच गए तो चूँकि अच्छा बहुत अच्छा मौसम था उस समय और साहब वहाँ पहुँच करके हम लोगों ने चाय वाय मंगाई और बस बैठकर चाय पी रहे थे गपशप कर रहे थे सामने पश्चिम दिशा में सूर्यास्त हो रहा था थोड़ी देर के बाद वो पेट्रोल पंप से एक आदमी आया उसने कहा साहब आप यहाँ पर क्यों बैठे हमने कहा कि भाई मतलब शाम का टाइम है अच्छी जगह है बैठे उसने कहा साहब अंदर चलिए हमने कहा अबे अंदर ही चलना होता तो हम घर से यहाँ क्यों आए होते तो वो आदमी चला गया थोड़ी देर के बाद एक आदमी और आया कि साहब अंदर चलिए। अब तक धीरे-धीरे अंधेरा मतलब अंधेरा मतलब मतलब सूर्यास्त हो हो चुका था था। और झुटपुटा रहा वो आदमी आया। फिर साहब हम उसको वही जवाब दिया थोड़ी देर के बाद सामने से चार पांच आदमी दोनाली बंदूक लटकाए हुए आकर के खड़े हो गए और कुछ चाय पीने लगे कोई बीड़ी पी रहा था साहब ये दो व्यक्ति जो पेट्रोल पंप वाले थे ये फिर आए अब तक इनके कंधों पर भी बंदूकें आ चुकी थी इन्होंने आके कहा साहब इन लोगों को देख रहे हैं हमने कहा देख रहे हैं बोला साहब ये ड्यूटी पर जा रहे हैं हमने कहा मतलब बोले साहब ये डकैत है ये डकैती की ड्यूटी पर जा रहे हैं हम आपसे इसीलिए कह रहे थे हमने भैया अपने पाँव जो थे वो सिर पर रखे और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठे गाड़ी मोड़ी और भागे पास। और आपको ये भी बता दें घूर घूर के देखना शुरू कर दिया था आपको।, आ, आपको। ने तो देखना मतलब वो लाल लाल आखें और देखना शुरू कर दिया था और चाय वाले के बर्तन हाथ से गिरे ये गिरे हमें याद है तो, तो ये भी एक मुरादाबाद की घटना है जो हम आपको बताना चाहते थे और इसके आगे कुछ और भी कहानियां हैं तो चलिए उनकी बातें हम लोग ये भी बताएंगे कि मुरादाबाद शहर से बाहर की ओर अब शायद वो हिस्सा जुड़ गया होगा शहर में इतने बढ़िया डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स हैं और आ, कई उसके, एक हैं उसकी, उसकी कहानी बाद में हाँ कई एक हैं हमने हैरान होकर इनसे पूछा ये क्या माजरा है ये डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल का एक लाइन से तांता लगा बोले सिर्फ यही नहीं है उस सड़क पे भी है उस सड़क पे भी है हमने कर बात है तो ये इन्होंने कहा बताते हैं बता खैर अगली बार बताएंगे ही वो गाना तो पूछिए किसने पहचाना अच्छा गाना? हाँ भैया वो पिछले हफ्ते का गाना किसने पहचाना धर्मेंद्र ने पहचाना धर्मेंद्र जी ने पहचाना देखिये गाना कुछ लोग पहचान लेते हैं मगर सब लोग नहीं पहचान पाते खास तौर से हमारे एक दोस्त हैं भाई साहब वो फिल्में देखने के माहिर थे आप उनसे फिल्म पूछ सकते हैं गाने की मगर गाना नहीं पहचान पाते तो राजेंद्र प्रसाद सिंह साहब थोड़ा गाना सुनना शुरू करिए हैं ये तो आपकी बदनामी होती जा रही है चलिए साहब तो अब इस हफ्ते का गाना ये रहा मशहूर है और आपको ये भी बता दूं कि जो इसके संगीतकार ना वो क्लासिकल दो हाँ, तो अच्छा, अच्छा हाँ, हाँ, तो आवाज में शूट हुआ था हाँ, लता मंगेशकर जी ने यह गाना बाद में गाया है वो कहीं बाहर तो खैर तो साहब चलिए आप गाना पहचानिए और हम चलते हैं अगले हफ्ते आपसे मुरादाबाद की कुछ और बातें करेंगे हाँ। शबनम चली मुरादाबाद अरे साहब शबनम ने जाके मुरादाबाद में जो भी किया हो हम तो शबनम के पीछे पीछे चलते हाँ। चले गए मुरादाबाद अगले हफ्ते तक के लिए नमस्कार आपने अपना समय दिया उसके लिए आभारी नमस्कार 一攀翅 परदेशी हो गए छोटा अपना देश हम परदेशी हो गए हम तो चले परदेश हम परदेशी हो गए छोटा अपना देश हम परदेशी